आदि मानव वनों में रहकर पला बढा और रूपांतरित हुआ वनों के ऊपर निर्भर रहकर मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो आइए इसी सिलसिले को जारी करते हैं आगे बढ़ते हुए भारतीय संस्कृति ऋषि संस्कृति कहलाती है हमारी महान संस्कृति धर्म अध्यात्म योग आयुर्वेदिक ज्योतिष दर्शन से परिपूर्ण है इन सभी क्षेत्रों में हमारी भारतीय परम्परा के ऋषियों का जो है अमूल्य योगदान रहा है हमारे ऋषियों ने वनों में आश्रम बनाकर तपस्या कर, कर भारतीय मनीषा को अमूल्य ज्ञान विज्ञान दिया जो आज पूरे विश्व को अलोकित कर रहा है आइए जानें आइए अभी जानते हैं इन वनों के बारे में सब जानते हैं वन या जंगल जरूरी है पर क्या कैसे ये ज्ञान सामान्य जन को नहीं है इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक वन अधिकारी से जो पिछले 37 वर्षों से वन विभाग की सेवा में हैं और विभाग की विभिन्न इकाइयों में सेवा करते हुए इन्होंने वनों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु लेख लिखे रेडियो वार्ता प्रस्तुत की भाषण दिए और कई सेमिनारों में प्रस्तुतिकरण दिया तो ऐसे विशेष महान विभूति का नाम है आनंद स्वरूप अग्नियोत्री वर्तमान में आबूरोड में उप संरक्षक परियोजना के पद पर कार्यरत हैं तो आइए उनसे बात करते हैं विशेष तौर पे जैसे कि सबसे पहले तो मैं आनंद स्वरूप अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नमस्कार ओम शांति वन शब्द लेने के बाद या जंगल शब्द को सुनने के बाद लोगों में ऐसा अच्छा लगता है कि कली एक पर्यावरण के बातें हो सकती हैं या पेड़ पौधे ज़्यादा हो सकते हैं उस बात को वो लोग समझते हैं लेकिन एक्चुअली में वन क्या है ये आपसे हम जानना चाहेंगे वन या जंगल शब्द से गांव या शहर के बाहर एक ऐसा क्षेत्र ध्यान में आता है जिसमें भारी मात्रा में पेड़ हो झाड़ियाँ हो लताएं हो और इस में जंगली जानवर रहते हों वैसे कानूनी दृष्टि से वन वह क्षेत्र है जो रिकॉर्ड में वन नाम से दर्ज है यह परिभाषा थोड़ी रूखी है इससे वन का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है वनों का वर्णन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संगठन एफ एनि खाद्य एवं कृषि संगठन ने बड़ी ही सरल परिभाषा दी है इसके अनुसार आधा हेक्टेयर से अधिक का वह क्षेत्र जिसमें पाँच मीटर से ऊपर की ऊंचाई के पेड़ों की संख्या इतनी हो कि कुल क्षेत्र के दस से अधिक भाग को उनका क्षेत्र ढक ले वो वन कहलाता है यह क्षेत्र जो आधा हेक्टर से अधिक है वो खेती या आबादी के उपयोग में नहीं आना चाहिए तो जंगल की एक बहुत ही तकनीकी दृष्टि से स्पष्ट यह परिभाषा एफएओ ने दी है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है हमारे जीवन से वनों का बहुत घनिष्ठ और निकट का रिश्ता है वन हमारी संस्कृति के अभिनंग रहे है हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव जीवन के जटिल पहलुओं का अध्ययन वनों की तथा एकांत भूमि में ही करके उनका समाधान सजाया है वृक्षों को अनावश्यक न काटा जाए इसके लिए उन्हें धार्मिक महत्व दिया गया है वृक्षों को पूजनी माना गया है उनमें देवों का वास दर्शाया गया है वृक्षों से ही जंगल बनता है इसलिए हम हम वृक्ष की बात कर रहे हैं हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वर पत्रे पत्रे देवा नाम वृक्षराज नमोस्तुते इसका मतलब वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी हैं उसकी त्वचा में विष्णु जी हैं उसकी शाखाओं में भगवान रुद्र यानि शंकर भगवान हैं और हर पत्र में हर पत्ते पत्ते में देवता हैं ऐसे वृक्षराज राज को नमस्कार करते हैं तो इससे वृक्ष की महिमा का महिमा स्पष्ट होती है आज भी भारत में अनेक वृक्षों का पूजन होता है जैसे कि तुलसी कदली बरगद पीपल खेजड़ी आदि राजस्थान सो स्थिति से और भी आगे है देश विदेशों में पेड़ों की पूजा तो होती है पर राजस्थान के अजमेर जिले के मांगलियावास में हर वर्ष हरियाली अमावस्या पर कल्पवृक्ष जिसको गोरख उंगली भी कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम एडेंसोनिया डिजिटाटा है जिसको बायोबाबी भी बायोबाप बोला जाता है उसकी पूजा करने के मेला भरता है जिसमें लाखों व्यक्ति आते हैं सारे संसार में यही एक बात स्थान है जहां कल्परक्ष के पूजन के लिए मेला भरता है यहां पर दो विशालकाय पेड़ हैं, एक का नाम राजा है और एक का नाम रानी है और ये लगभग एक वर्ष पुराने हैं पेड़ों के रक्षण में वनों के रक्षण में विश्वभर में अग्रणी है जोधपुर के निकट खेजरडी ग्राम में जरी वृक्ष की रक्षा करने में समा सौ सत्यासी में विष्णु समाज की नारी श्रीमती अमृता देवी ने प्राणोत्सर्ग किया तो यानी की सिर कटवा करके भी अगर पेट भर सकता है तो भी यह बहुत सस्ता सौदा है यह वाक्य उनकी बलिदानी भावना को बताता है तीन सौ है विष्णु जोधपुर महाराजा के सैनिकों के सामने बलिदान हो गए थे लेकिन उन्हें अपने गांवों से खिचड़ी के वृक्ष कटे कटने नहीं दिए थे हमारी परंपराओं में वृक्ष प्रेम लक्षित होता है दक्षिण राजस्थान के आदिवासी भील तो जंगली पेड़ों के नाम पर ही अपना उपनाम भी रख लेते हैं जैसे सेमल के पेड़ के नाम से सेमलिया पलास के पेड़ के नाम से पलासिया इस प्रकार के इन लोगों के नाम रखे जाते हैं आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं भौतिक दृष्टि से भी वन अत्यंत आवश्यक है वन सबसे सस्ते और विशालतम हमारे सुरक्षात्मक छत्र हैं जो कि हम बना ही नहीं सकते और जो बिना सैकड़ों साल बिना मरम्मत के हमें भीषण गर्मी प्रक्राती सर्दी मूझ वर्षा और तूफ़ानी हवा से हमें के थपड़ों से हमें बचाते हैं संसार के जो फेफड़े हैं वो वन ही हैं क्योंकि वन सामग्री और सेवाएं दोनों ही देते हैं पूरे संसार को ऑक्सीजन देने वाले पूरे संसार से कार्बनडाइक् का कार्बन डाइक्साइड और विशेली गैसों को सोखने वाले वन ही हैं आनंद स्वरूप अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से जंगल या वन की जो परिभाषा है वो संस्कृति के साथ जोड़ते हुए शास्त्रों की बातें जोड़ते हुए और भारत में जो पेड़ पौधों को पूजा जाता है उसका जो रहस्य है आध्यात्मिक रहस्य वो हम सभी के बीच में स्पष्ट किया तो आइए आगे बढ़ते हुए वन हमें क्या देते हैं सर जी ये बताइए वन हमें सामग्री और सेवाएं दोनों ही प्रदान करते हैं सामग्री से हमारा मतलब केवल लकड़ी के उत्पादों से ही नहीं है जो कि पेड़ के तनों से प्राप्त होता है परंतु उन सभी उत्पादों से है जो वृक्ष के अन्य अंगों से प्राप्त होते हैं जैसे फल फूल चारा ईंधन फाइबर रुई और औषधियाँ आदि और जो वनों से हमें सेवाएँ मिलती हैं उन्होंने उन सेवाओं में जैसे मिट्टी का क्षरण रोकना बाढ़ को रोकना अकाल की विभिका से जूझना प्रदूषण को नियंत्रण करना पशु पक्षी तथा मधु पक्षियों को आकर्षित करना तो और इसके साथ साथ पारित पारिस्थितिक संतुलन में निरंतरता बनाए रखना ये सारा वनों का सेवाएं हैं प्रकृति सुलभ जो पर्यटन है जो जो आजकल इको टूरिज्म के नाम से बहुत ज़्यादा शब्द प्रचलित है तो ईको टूरिज्म के लिए भी उन्होंने का होना बहुत जरूरी है और उन्होंने प्रकृति को के निकट मानव को लाने के लिए ईको टूरिज्म का बहुत महत्व है जापान में एक टर्म आजकल बहुत प्रचलित है जापान में बोला जाता है सिंद रिन योकू सिंद का मतलब होता है बाथिंग इन जंगल जंगल में नहाना तो सिन ऋण क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है जापान में ना इसका काफ़ी प्रचलन है घने जंगलों में जाकर के घने जंगलों में जो सूर्य का प्रकाश आता है उ, उसके बीच में चलने से तनाव दूर होता है और व्यक्ति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण का पुनः बन जाता है तो इसलिए सिन् न्योकू जापान का बहुत ही ना प्रसिद्ध टर्म है जो पूरे संसार में फेमस हुआ है तो उससे हम समझ सकते हैं कि वनों का हमारे यहाँ कितना ज़्यादा महत्व है और वनों में जाने से कितना अच्छा लगता है वन वनों से जो प्रोड्यूस मिल रहे हैं जो उत्पाद मिल रहे हैं उनके आधारित उद्योगों को जो बढ़ावा मिलता है वो वनों के कारण से ही है और इन उद्योगों के बढ़ावा देने से रोजगार में वृद्धि होती है और बेरोजगारी की समस्या दूर होती है तो ये वनों का एक अप्रत्यक्ष योगदान है नयनगुर्जा दस्यों को सौंदर्य प्रदान करने में वनों का पूरा महत्व है ये मात संयोग नहीं है कि वन विनाश और और मौसम निर्माण समांतर प्रक्रियाएं हैं जैसे जैसे जंगलों का नाश हुआ है वैसे वैसे रेगिस्तान बनता चला गया हमें याद रखना चाहिए कि यदि वनों का सामग्री के लिए अत्यधिक दोहन किया जाएगा यानी उनसे सामग्री अत्यधिक ली जाएगी लकड़ी आदि तो वनों की सेवा प्रदान करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और उससे उनकी पर्यावरण का जो इम्पोर्टेंस है उनकी जो महत्ता है वो भी न्यूनतम हो जाएगी नगन हो जाएगी वृक्षों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत ही और और बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हमारे जो श्रोतागण इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें लग रहा होगा की वन के बारे में हमने जितनी जानकारी हमारे पास है उससे कई अधिक जो चीजें हैं हम उससे अनभिज्ञ है तो आज हमारे साथ आनंद स्वरूप अग्नित्री जी विशेष रूप से जंगल के बारे में वन के बारे में पूरी जो बातें हैं उसकी बायोग्राफी हमें बता रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्रश्न उनसे पूछना चाहूंगा किस देश या राज्य के कितने भूभाग में वन क्षेत्र होना चाहिए किसी देश या राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का तैतीस भाग वन क्षेत्र होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में सात और मैदानी क्षेत्र में 20 20 प्रतिशत भाग होना चाहिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कभी कभी आपके एग्जाम में भी इस तरह की बातें आ सकती हैं तो आप इन बातों को ध्यान में रखें आइए आगे बढ़ते हुए हमारे देश में भारत का जो वन क्षेत्र है वो कितना है हमारे देश भारत में छ वर्ग किलोमीटर वरिष्ठ है जो कि हमारे पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.23 प्रतिशत है देश में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है जो कि 77,522 वर्ग किलोमीटर है इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है जहाँ सड़सठ वर्ग किलोमीटर है तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है जहाँ पर पचपन वर्ग किलोमीटर जंगल है महाराष्ट्र में पचास हजार वर्ग किलोमीटर जंगल है पांचवें स्थान पर उड़ीसा है जिसका जंगल पचास वर्ग किलोमीटर है यह तो है अधिक क्षेत्र के लिहाज से अगर हम परसेंट भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के लिहाज से जंगल देखें तो सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो मिजोरम में है जो वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का नब्बे जंगल है दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप आता है यहाँ पर चौरासी पॉइंट पाँच परसेंट जंगल है तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार आता है जहाँ पर इक्यासी पॉइंट तीन छः जंगल है चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर अस्सी पॉइंट तीन परसेंट पौरी क्षेत्र का जंगल है पांचवें स्थान पर नागालैंड है जो सेवन सेवेंटी एट परसेंट यानि अठहत्तर है छठे स्थान पर मेघालय है जहाँ सतहत्तर है सातवें स्थान पर मणिपुर छिहत्तर एक जीरो प्रतिशत जंगल है आठवें स्थान पर त्रिपुरा है जहाँ पर पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का पचहत्तर पॉइंट जीरो वन परसेंट में जंगल है भारत देश के में वन क्षेत्र के बाहर भौगोलिक क्षेत्र जो है उसमें भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं तो उन उस फॉरेस्ट उस वृक्षों के आवरण को भी अगर हम शामिल करते हैं तो वो इक्यानवे हजार दो किलोमीटर में वृक्ष लगे हुए हैं तो उनको भी अगर शामिल कर लेते हैं तो हैं तो ये कुल क्षेत्रफल का 2.78 प्रतिशत में है अर्थात इक्कीस पॉइंट प्रतिशत फॉरेस्ट कवर और 2.78 परसेंट जो हमारा वृक्षावरण है दोनों को जोड़ दें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से सात लाख नवासी वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है तो हमारे देश के जो तैंतीस परसेंट जो हमारा वृक्षारण होना चाहिए उदारण होना चाहिए तो उसके विपरीत विरुद्ध हमारा चौबीस पॉइंट जीरो वन परसेंट पर हमारे यहाँ जंगल है राजस्थान में तीन लाख बत्तीस हजार सात सौ छत्तीस वर्ग किलोमीटर में जंगल है जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का नौ पॉइंट पाँच सात प्रतिशत है तो राजस्थान में जंगल बहुत कम है इसलिए राजस्थान के निवासियों की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बन जाती है अनंत स्वरूप जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से पूरे भारत में वनों का क्षेत्र कितना है और राजस्थान में कितना है और राजस्थान को कैसे मेहनत करना है सिर्फ कहने से नहीं होगा सभी को यहाँ पर काम करना होगा हमें अपने वन क्षेत्र को बढ़ाना है क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत कम है तो चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम आनंद स्वरूप अग्नित्री जी से सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आओ।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 गाँव गाँव को चलो जगाएं आज यही व्रत हम सब लें हरा भरा छोटा सा कानन हर गाँव को हम सब दें पूछित बन गाँव का हर लोगों को समझाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आनंद स्वरूप अग्निहोत्री जी से हम बात कर रहे हैं वन विभाग के विशेष अधिकारी अबू रोड के हैं और काफी अच्छी बातें उन्होंने बताया संस्कृति के बारे में बताते हुए भारत देश में कितना वन क्षेत्र है उसकी पूरी डिटेल आपको बिल्कुल पैरामीटर के साथ में आंकड़े के साथ उन्होंने बताया है आइए अभी आगे फिर से एक बार उनका स्वागत करते हुए एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा भारत देश व राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र का होने से एक आम नागरिक क्या भूमिका होनी चाहिए भारत देश में अन्य देशों की अपेक्षा जंगल कम है क्योंकि तो जंगल जमीन और पानी ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिस भी देश में या प्रांत में ये प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं वह देश वह प्रांत बड़ा समृद्ध होता है दुर्भाग्य से राजस्थान भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक रेगिस्तान है और हमारे यहाँ जंगल सिर्फ 9.5 पॉइंट सात परसेंट ही है तो ऐसे में राजस्थान के निवासियों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है राजस्थान में कम जंगल है अब इसके लिए हम दो बात कर सकते हैं एक तो रक्षात्मक कर सकते हैं एक विकासात्मक कर सकते हैं दो प्रकार की बारी रणनीतियाँ हो सकती हैं रक्षात्मक रणनीति में क्या है कि हमें जंगलों की सुरक्षा करनी है इनका संवर्धन करना है इसमें कटाई नहीं होने देनी है अवैध चराई नहीं होने देनी है इनको अतिक्रमण से बचाना है इसको आग से बचाना है इलीगल माइनिंग नहीं होने देनी है खन, खनन से बचाना है तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा विकासात्मक अगर हम रणनीति भी हमें अपनानी पड़ेगी इसके अंदर में इसमें आता है कि हम खाली पड़ी जमीन में वृक्षारोपण करें लोगों में जागरूकता फैलाएँ लकड़ी का उपयोग कम करें उसका जो सब्सिट्यूट है लकड़ी के बजाय अन्य किसी मटेरियल से हम मकान में फर्नीचर के लिए काम में और ईंधन के लिए हम बायोगैस का काम में सौर ऊर्जा काम में और अन्य जो अल्टरनेट है उनको काम लें सामूहिक रसोई रखें और इस तरह से शामदा की भावना से हम जंगल पर हमारी जो डिपेंडेंस है वही निर्भरता जंगल पर वो हमें कम से कम करनी पड़ेगी चलिए आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न मेरे पास है वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए वो जरूरी है किंतु क्या तरीका हो क्या क्षेत्र हो जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है वृक्षारोपण करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना होना चाहिए कि हम ये वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं हम वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं और वृक्षारोपण किया जाना एक उस वृक्षयज्ञ में हम एक हमारी संविधा दे रहे हैं और चूँकि ऐसा किया गया है कि ऐसा कहा गया है कि 100 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है 10 बाउड़ियों के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है तो इस प्रकार वृक्ष की महिमा बताई गई है तो ऐसा वृक्षारोपण जब हम करते हैं तो पुत्र तो कपूत हो सकता है लेकिन वृक्ष कभी कपूत नहीं होता वो जब तक जिंदा रहेगा वृक्ष वृक्ष तब तक फल देगा फूल देगा अपनी लकड़ी से पत्तों से न, चारा देगा और समाज की पूरी सेवा करेगा और मरने के बाद भी वो अपनी जड़ों से और और अपनी लकड़ी से टिम्बर और जलाऊ लकड़ी देता है तो इस तरह का जो वृक्ष है तो ऐसे में वृक्षारोपण करना कि किसी पूजा तपस्या साधना या यज्ञ से कम नहीं है इसके लिए हमें यही करना होगा कि खेती की खाली पड़ी भूमि पर सड़क के किनारे की भूमि पर खाली पड़ी घरों की ज़मीन पर हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं या अन्य जो निजी संस्थान हैं उनकी खाली ज़मीनों पर हमें वृक्षारोपण करना होगा नहर के किनारे करना होगा रेलवे लाइन के किनारे भी वृक्षारोपण करना होगा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना होगा रेगिस्तान में दलदली भूमि पर कोई भी जगह हमें छोड़नी नहीं है तभी जाके हम अधिकाधिक वृक्षों का आवरण इस धरती के लिए बना पाएंगे और वनों से होने वाले लाभों से हम फ़ायदा उठा सकेंगे वृक्षारोपण करते समय यह भी बहुत ध्यान रखना होता है कि वहाँ का पानी वहाँ की मिट्टी और वहाँ क... वो वहाँ के लिए अनुकूल हो वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजाति की जो वृक्ष हैं उनको ही महत्व दिया जाना चाहिए अगर बाहर के वृक्ष रहेंगे तो वो सूट नहीं करेगा और वो सक्सेसफुल नहीं होगा ऐसे इसलिए सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि वन विभाग के अधिकारियों से और, और जो तकनीकी विषय हैं उनसे राय ले के और तैयारी करके हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ये समय गर्मी का है इस समय अगली बरसात के लिए हम वृक्षारोपण की तैयारी करते हैं तो बहुत शेष समय है क्योंकि इस समय जो खड्डे खुद जाएंगे पौधारोपण के लिए तो उनका वीदनिंग हो जाता है उसके बैक्टीरिया की और जो कीट जो इंसेक्ट है वो मर जाते हैं और ये मिट्टी की विदनिंग हो जाती है और वृक्षारोपण के लिए बहुत फायदा मिलता है तो ऐसे में अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए स्थान का चयन न कर लेना चाहिए प्रजाति का चयन कर लेना चाहिए नर्सरी में अपने पौधे रिजर्व करवा देने चाहिए और जिन पौधों को लगाना है उनको भी अभी से शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना चाहिए ताकि वृक्षारोपण में फ़ायदा हो तो ये मेरा निवेदन है शॉक ट्रीटमेंट क्या शौक है शौक ट्रीटमेंट यह है कि नर्सरी में बेड्स में पौधे तैयार रहते हैं वो वो पॉलीपॉड्स में होते हैं पॉलिथिन में होते हैं तो अगर उनका स्थान बदल दिया जाता है तो रूट्स को ना एक शौक़ मिलता है और उसके अलावा जो पानी की देने की जो फ्रिक्वेंसी है जो आवृत्ति है उसको भी चेंज किया जाता है कि कभी अल्टरनेट डे पानी दे दिया कभी सात दिन सात दिन में एक दिन पानी दे दिया तो उससे क्या वो उस हार्डशिप को जब दर्शी से प्लांटिंग साइड पे लेके जाएंगे तो उस शौक़ को वो सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूट्स भी तैयार हो जाती है और और पौधा भी तैयार हो जाता है तो ये शौक ट्रीटमेंट है पानी कंट्रोल पानी देना चाहिए देना चाहिए और कभी कभी पानी नहीं देना चाहिए जरूरत के मुताबिक ये विशेषज्ञ से मिलकर ही कर सकते हां इसके लिए जो स्थानीय जो निकटतम दर्शरी है तो वहां के जो प्रभारी हैं और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं रेंजर हैं उनसे राय लेकर किया किया जा सकता है बहुत ही अच्छी बातें आपने वन के बारे में बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं समय की मांग में बहुत सारी बातें वनों के बारे में आपको आज पता चला है आगे और भी बहुत सारी रोचक बातें सर हमारे साथ करने वाले हैं जैसे जंगल में या वनों में जो छोटी मोटी पक्षियाँ हैं जिनकी अग अपनी खूबी हैं जिनकी अलग अपनी पहचान है और जैसे एक बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने बताया कि वन का जो चहन है अगर वन में हम लोग घूमने भी जाते हैं तो हम मेंटली रिलैक्स होते हैं बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं मन प्रसन्न हो जाता है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है तो ये बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में सर ने अपने इस वार्तालाप में उन्होंने शेयर किया तो मैं कहूँगा जाते जाते आप अपने बारे में कुछ विशेष बातें बताइए सैंतीस सालों से आप इस वर्ग में हैं इस फील्ड में है वन विभाग में है तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही और किस किस तरह का जो वातावरण है आपने देखा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे वर्ष उन्नीस सौ उन्यासी में क्षेत्र बंधनकारी पद के लिए चयनित हुआ फिर तीन महीने के लिए मैं जोधपुर में जोधपुर ज़िले में मेरा को न प्रशिक्षण से पूरा रखा गया ताकि मैं डेजर्ट के जो फॉरेस्ट्री है उसके लिए हमारा एक्सपर्टीज हो जाए तो उसमें तीन महीने हमने डेजर्ट की फॉरेस्ट्री पर एक्सपर्टेशन का हमने ट्रेनिंग लिया उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश में बालाघाट में ट्रेनिंग के लिए दो साल के लिए भेज दिया गया जो हमारा ऑल इंडिया कॉलेज ट्रेनिंग का उसमें तीन स्टेट के ट्रेनिस्ट थे तो हमने पूरे भारत का हमने उसमें जंगलों का और विभिन्न तकनीक का हमने प्रशिक्षण पाया उसके बाद में उन्नीस में जयपुर में प्रोजेक्ट फॉर्मूलेशन एंड मॉनिटरिंग की यूनिट में, में मेरा पदस्थापन हुआ उसके बाद जनवरी चौरासी में मैं इंदिरा गांधी नेहर परिंदा हनुमानगढ़ में, में मेरा पोस्टिंग हुआ वहाँ नहर के क्षेत्र के जो प्लांटेशंस होते हैं उसमें मुझे डेढ़ साल काम करने का सौभाग्य मिला उसके बाद में चित्तौड़ जिले में बेगू में नदी चंबल नदी के घाटी में जो स्वर्ग इंजन हैं चंबल अकेचमेंट के उसके काम के लिए मेरा पोस्टिंग किया गया डेढ़ साल में वहाँ रहा बाद में मैं बारह जिले के छिपा में ढाई साल रेंजर रहा तो वो टेयटोल रेंज है तो वहाँ पूरा जंगल सुरक्षा का काम का का का और खनन रोकने का काम का ये वाला काम किया तत्पश्चात तो में उन्नीस सौ नवासी में वापस मेरा ट्रांसफर आबूरोड हुआ आबूरोड में ढाई साल तो मैं टेटोल रेंज में रहा फिर छः साल में नदी घाटी परियोजना में में रेंजर रहा इसके बाद फिर मेरा पदस्थापन बांसवाड़ा जिले में इसी नदी घाटी परियोजना में हो गया तो कडाना और माही बजाज सागर बांध के जो कैचमेंट एरिया है उसमें शोलोक इंजन के लिए मैंने कार्य किया उसके बाद में वापस उदयपुर ज़िले में वनवासी चे, आदिवासी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र दिला में, में मेरा डेढ़ साल पोस्टिंग रहा और उस मेरी रेंज का एरिया 407.25 सौ स्क्वायर किलोमीटर एरिया था और पूरा बहुत ही घना जंगल अभी भी है पहले भी था तो वहाँ रह कर के मैंने काम किया बाद में ढाई साल मेरा कोटड़ा में पोस्टिंग रहा कोटरा राजस्थान के सबसे दुर्गम और कठिनतम जनजाति क्षेत्र में आता है और जहाँ बहुत कम वो प्रगति हुई है वहाँ भी ढाई साल मैंने रह कर के काम किया और उसी दौरान मैं अरावली वृक्षारोपण परियोजना में था तो मैंने जिस परियोजना में काम किया तो जिस मंड्रमंडल में मैंने काम किया तो इस मंड्रमंडल में काम करते हुए जिन समितियों के माध्यम से हमने काम कराया तो हमारे वृक्षारोपण जिन समितियों के माध्यम से हुए उन उन समितियों में से दो समितियों को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला इंदिरा प्रदर्शनी लक्ष्मित अवार्ड एक तो मेरी रेंज को मिला एक झालोड़ रेंज को मिला मेरी रेंज करेल मेरी रेंज जो कोटड़ा थी इसमें करेल जो समिति थी उसके वृक्षारोपणों को आ, हमारे बाद में वो भारत सरकार ने उसको इंदिरा प्रदर्शनी लक्ष्मित अवार्ड दिया और झालोड़ रेंज में चलाना पालिया खेड़ा की जो समिति थी उसको अवार्ड मिला तो इस तरह से हमारे काम को मतलब जो मान्यता मिली ना अखिल भारतीय स्तर पर और उसके लिए हमारे जो उच्चाधिकारियों के माध्यम से जो हमें नवीनतम जानकारियाँ और तकनीकी जानकारी मिलने से ये सारा सफलता मिली इसके बाद में मेरा पदस्थापन खैरवाड़ा में हो गया खैरवाड़ा में भी करीब 36 हजार हेक्टर एरिया फॉरेस्ट का था जो जिसका दिन था मेरा दिन था जिसमें छः नाके थे तो उसमें मैंने काम किया और किस्मत से सारा गुजरात बॉर्डर पे ही ये मेरा पोस्टिंग चलता रहा राजस्थान के बॉर्डर पे ये पोस्टिंग चलता रहा उसके बाद में मैं खैरवाड़ा से फिर मैं झालावाड़ पदोन्नति होकर गया डूगरपुर साढ़े चार साल में ए रहा उसके बाद में जयपुर में पाँच साल में हेड ऑफिस में रहा तो मेरा वहां पर राजस्थान वन विभाग के प्रोजेक्ट बनाने का काम रहा विधानसभा का और सी ऑफिस संभालने का भी काम मेरा रहा और उसके बाद पदोन्नत होकर के फिर मैंने पाँच साल जयपुर में रह कर अब मेरा पोस्टिंग जुलाई से यहां आबू रोड में रिवरवेली प्रोजेक्ट में इसमें हुआ है तो अब यहाँ आपकी सेवा में हूं। वैसे मुझे पत्रकारिता का भी मैंने कोर्स किया है बीजेमसी मैंने पास किया है फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं और अभी भी मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं और मुझे उसका रिटर्न एग्जाम अभी पास करना है तो पत्रकारिता में जनसंचार में, में मेरी काफ़ी रुचि है कविताएँ लेख वगैरह लिखने का शौक रहा है ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक ये सारी बातें बताएं आपने सर अभी भी सीख रहे हैं और जर्नलिज्म का कोर्स भी कर रहे हैं उनकी परीक्षा भी देनी है तो इस उम्र में भी वो सीखने की ललक रखते हैं तो उनका काम करने का जो जज्बा है इसी से पता चल जाता है तो चलिए आज बहुत सारी बातें हमने की है और भी रोचक बातें अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे आज के लिए बस इतना ही आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो